श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग जय गोपाल सेन के मकार पर श्री रामकृष्ण देव श्री रामकृष्ण देव की उपदेश देने की शैली श्री रामकृष्ण देव का पूर्ण दर्शन इससे पहले थोड़े ही समय के लिए प्राप्त करने पर भी उनकी अमृतमयी वाणी का आकर्षण हमें प्रथम दिन से ही अनुभूत हुआ था इसका कारण उस समय हम नहीं समझ सके थे पर अब समझ में आता है कि उनकी उपदेश देने की प्रणाली कितनी स्वतंत्र थी उसमें आडंबर नहीं था तर्क युक्तियों का परिपाट्य या चुने हुए वाक्यों का विन्यास भी नहीं था स्वल्प भाव को भाषा की सहायता से फुलाकर बहुत अधिक दिखाने का प्रयास भी नहीं था और न प्राचीन दार्शनिक सूत्रकारों के समान स्वल्पाक्षरों द्वारा जहाँ तक हो सके अधिकाधिक भाव प्रकट करने की चेष्टा भी नहीं थी भाव में श्री राम कृष्णदेव भाषा की ओर ध्यान रखते थे या नहीं कह नहीं सकते परंतु जिसने उनकी बात एक दिन भी सुनी है उसी को पता लगा है कि वे अंतर के भाव को श्रोताओं के हृदय में प्रविष्ट कराने के लिए उन्हीं लोगों के जीवन के चिर चिरपरिचालित पदार्थों एवं घटनाओं को उपमा स्वरूप देकर चित्र पर चित्र उपस्थित कर उनके सामने रख देते थे उसी प्रकार श्रोताग्रहण भी उनसे वे जो कुछ कहते थे मानो वह सब कुछ अपनी आँखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, ऐसा समझकर उनकी बात की सत्यता के बारे में संदेह रहित तथा हो जाते थे। वे चित्र उनके मन में उसी समय कैसे आते थे इस विषय की मीमांसा करने पर हम उनकी अपूर्व स्मृति अद्भुत मेधा तीक्षण दर्शन शक्ति एवं अदृष्ट पूर्व प्रतिभा को कारण रूप से निर्देशित करते हैं श्री रामकृष्ण देव इस विषय में माँ श्री जगदम्बा की कृपा को ही सदैव निर्देश करते थे और कहते थे जो माँ के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है माँ उसके अंतर में बैठकर कर कहाँ क्या कहना होगा उसे स्पष्ट इंगित से दिखा और कहला दिया करती हैं और स्वयं वह श्री जगदम्बा वैसा करती हैं इसी कारण उसका ज्ञान भंडार कभी खाली नहीं होता माँ सदा उसके अंतकरण में ज्ञान राशि पहुँचा उसे सदा पूर्ण कर देती है वह कितना ही व्यय क्यों न हो वह कभी खाली नहीं होता इस विषय को समझाते हुए उन्होंने एक दिन निम्नलिखित घटना का उल्लेख किया था दक्षिणेश्वर काली मंदिर के उत्तर की ओर अंग्रेजी राज्य का बारूद गोदाम है कई सिपाही वहां हर समय पहरा दिया करते हैं वे लोग श्री रामकृष्ण देव की बहुत अधिक भक्ति करते थे और कभी कभी उन्हें अपने डेरे में ले जाकर धर्म संबंधी अनेक प्रश्नों का समाधान कर लिया करते थे श्री रामकृष्ण देव कहते थे एक दिन उन लोगों ने पूछा संसार में किस ढंग से रहने पर मनुष्य को धर्म लाभ होगा उसी समय मैंने देखा कहीं से एक ढेकी का चित्र सामने आ गया ढेकी में धान कूटा जा रहा है और एक आदमी बड़ी ही सावधानी से उसके गढ़े के भीतर धान उलटता जा रहा है देखते ही समझ में आया कि माँ ने समझा दिया है कि इसी तरह सावधान होकर संसार में रहना होता है ढेकी के गढ़े के सामने बैठकर जो अनाज को उलट रहा है उसमें जिस प्रकार सावधान दृष्टि है कि ढेकी की मूसल हाथ पर ना पड़े उसी तरह संसार में हर एक काम करते समय याद रखना होगा कि यह मेरा संसार या काम नहीं है ऐसा करने से बंधन में पड़कर आहत या मिनट नहीं होंगे ढेकी का चित्र दिखाकर माँ ने मेरे मन में उस बात का उदय कर दिया और उन लोगों को भी मैंने वैसा ही करने को कहा वे लोग भी मेरी बात सुनकर बहुत आनंदित हुए लोगों से बातचीत करते समय इस प्रकार के चित्र सामने आ जाते हैं